श्रीमद्भगवद्दीता भाष्य अध्याय तीन नाबद्या कर्मण अभावाद भाव से प्रत्यवाय से उत्पत्ति कलपयुं शकम सत सज्जाएत तथा नित्य कर्मों के अभाव से ही भाव प्रत्यवाय के उत्पन्न होने की भी कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि असत से सत्य उत्पत्ति कैसे हो सकती है इस प्रकार अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव बतलाने वाले श्रुति के वचन है यदि विहिता करनाद असंभाव्यम अपि सत्यवा प्रत्यवायं ब्रूयाद वेद तदा अनथ करो वेद इति उक्त सैत यदि कहो कि कर्मों के अभाव से भाव रूप प्रत्यवाय असंभव होने पर भी विहित कर्मों के न करने से प्रतिवाय का होना वेद बतलाता है तब तो यह कहना हुआ कि वेद अनर्थकारक और अप्रमाणिक है विहित से कारणाकरणयो दुखमात्र फलवाद क्योंकि ऐसा मानने से वेद विहित कर्मों के करने और न करने दोनों ही में केवल दुख ही फल हुआ तथा च कारकम शास्त्र न ज्ञापकमति अनुपन्नाथम कल्पित सत् न चद इष्ट इसके सिवा शास्त्र ज्ञापक नहीं बल्कि कारक है अर्थात अपूर्व शक्ति उत्पन्न करने वाला है ऐसा युक्ति युक्तिशून्य अर्थ भी मानना हुआ वास्तव में शास्त्र केवल पदार्थों की शक्ति को बतलाने वाला है उसमें नवीन शक्ति उत्पन्न करने वाला नहीं है यह किसी को इष्ट नहीं है तस्मा न संन्यासीना कर्माणि अतो ज्ञानकर्मणो समुच्चयानुपत्ति सूत्रांग यह सिद्ध हुआ कि संन्यासियों के लिए कर्म नहीं है ज्ञान कर्म का समुच्चय भी युक्ति युक्त नहीं है जायसी जैसी चेतकर्मणस्थ मता बुद्धि अर्जुनस्य से प्रश्नानुपत्ते जा। तथा जायसी चेत चेतकर्मणस्थ मता बुद्धि इत्यादि अर्जुन के प्रश्नों की संगति नहीं बैठने के कारण भी ज्ञान और कर्म का समुच्चय नहीं बन सकता यदि ही भगवता द्वितीय अध्याय ज्ञान कर्मचारुचयन तवया अठेयम सैत अर्जुन से प्रश्न अनुपन्नों जायसी चेतकर्मणस्थे मता बुद्धि जनार्दनि क्योंकि यदि दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन से यह कहा होता कि ज्ञान और कर्म दोनों का तुझे एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए तो फिर अर्जुन का यह पूछना नहीं बनता कि हे जनार्दन यदि कर्मों की अपेक्षा आप ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं इत्यादि अर्जुनाय चेद बुद्धिकर्मणि तवया अनुष्ठेय उक्ते या कर्मणों जैसी बुद्धि सा उक्ता तत्किन कर्मणि घोरे माम निजयस केशव इति प्रश्नों न कथंचन उपपद्यते यदि भगवान ने अर्जुन से यह कहा हो कि तुझे ज्ञान और कर्म का एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए तब जो कर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है उस ज्ञान का संपादन करने के लिए भी कह दिया गया फिर यह पूछना किसी तरह भी नहीं बन सकता कि तो हे केशव मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं न च अर्जुनस्य एव जायसी बुद्धि न इति भगवता उक्त पूर्व कल्पयुत युक्त ये न जायसी चेत प्रश्न सैत ऐसी तो कल्पना की ही नहीं जा सकती कि भगवान ने पहले ऐसा कह दिया था कि उस श्रेष्ठ ज्ञान का अनुष्ठान अर्जुन को नहीं करना चाहिए जिससे कि अर्जुन का जायसी चेत इत्यादि प्रश्न बन सके यदि पुनः एक ज्ञानकर्मणो विरोधा युगपद अष्ठान न इति भिन्न भिन्नपुरषाठेयत्व भगवता पूर्व उत्तर सै ततः अयम् प्रश्न उपपन्नः जायसी चेत इत्यादि हां यदि ऐसा हो कि ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध होने के कारण एक पुरुष से एक काल में दोनों का अनुष्ठान संभव नहीं इसलिए भगवान ने दोनों को भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान करने के योग्य पहले बतलाया है तो जायसी चेत इत्यादि प्रश्न बन सकता है अविवेकत प्रश्न कल्पनायाम अपि भिन्न पुरुषानुष्ठेयत्वेन भगवत प्रतिवचनम न उपपद्यते। यदि ऐसी कल्पना करें कि अर्जुन ने यह प्रश्न अविवेक से किया है तो भी भगवान का यह उत्तर देना युक्ति युक्त नहीं ठहरता कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा दोनों भिन्न भिन्न पुरुषों द्वारा अनुष्ठान की जाने योग्य है नज्ञानन भगवत् प्रतिवचनम कलप्यम भगवान के उत्तर को अज्ञान मूलक मानना तो सर्वथा अनुचित है अस्मा चिन्नपुरुषानुष्ठेय ज्ञानकर्मनिष्ठ भगवत प्रतिवचन दर्शना ज्ञान ज्ञानकर्मणो सम समुच्चयानुपत्ति अतएव भगवान के इस उत्तर को कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अनुष्ठान करने वाले अधिकारी भिन्न भिन्न हैं। देखने से यह सिद्ध होता है कि ज्ञान कर्म का समुच्चय संभव नहीं तस्मा केवलाद ज्ञानाद मोक्ष इति एश अर्थो निश्चित गीतासु सर्वोपनसुचा ज्ञानकर्मणो एक निश्चित इति च एक विषया एव प्रार्थना अनुपपन्ना उभयो समुच्चय संभवे इसलिए गीता में और सब उपनिषदों में यही निश्चित अभिप्राय है कि केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है यदि दोनों का समुच्चय संभव होता तो ज्ञान और कर्म इन दोनों में से एक को निश्चय करके कहो इस प्रकार एक ही बात कहने के लिए अर्जुन की प्रार्थना नहीं बन सकती कुरकर्मयो तस्म ऐसे ज्ञाननिष्ठा संभव अर्जुन से अवधारणेन दर्शिष्यवा कुरुकर्मय तस्म इस निश्चित कथन से भगवान भी अर्जुन के लिए आगे ज्ञाननिष्ठा संभव दिखलाएंगे अर्जुन उवाच अर्जुन बोले ज्याय से चेतकर्मणस्ते मता बुद्धिर्जुनार्जुन तत्क कर्म निघोरेजयसी केशव जैसी श्रेयसी चेद यदि कर्मण सकाशा ते तव तो मता अभिप्रेता बुद्धि ज्ञानम हे जनार्दन हे जनार्दन यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को आप श्रेष्ठ मानते हैं तो हे केशव मुझे इस हिंसा रूप क्रूर कर्म में क्यों लगाते हैं यदि बुद्धि बुद्धिकर्मणी समुचिते इष्टे तदा एकम एक साधनम् इति कर्मणो ज्यायस बुद्धि कर्मण अतिरिक्त बुद्धे अर्जुनेन कृत सैत् यदि ज्ञान और कर्म दोनों का समुच्चय भगवान को सम्मत होता तो फिर कल्याण का वह एक साधन कहिए कर्मों से ज्ञान श्रेष्ठ है इत्यादि वाक्यों द्वारा अर्जुन का ज्ञान से कर्मों को पृथक करना अनुचित होता न ही एव तस्मा फलत अतिरिक्त सैत क्योंकि समुच्चय पक्ष में कर्म की अपेक्षा उस ज्ञान का फल के नाते श्रेष्ठ होना संभव नहीं तथा कर्मण श्रेयस्करि भगवता उक्ता बुद्धि अश्रेयस्कर च कर्मकुट मतिदयती तत्कु कारण भगवत उपाल इव कुरन् तत्कम कस्् कर्मणि घोरे क्रूरे हिंसालक्षणे मोजयसी केशव इति यद आह न उपपद्यते तथा भगवान ने कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को कल्याणकारक बतलाया और मुझसे ऐसा कहते हैं कि तू तो अकल्याणकारक कर्म ही कर इसमें क्या कारण है यह सोचकर अर्जुन ने भगवान को उलाहना सा देते हुए जो ऐसा कहा कि तो फिर हे केशव मुझे इस हिंसारूप घोर क्रूर कर्म में क्यों लगाते हैं वह भी उचित नहीं होता अथ स्मारतेन एव कर्मणा समुच्चय सर्वेश भगवता उक्तः उक्ता अर्जुन चवधारिता चेत कर्मणि घोरे मोजयसि इत्यादि कथम युक्त वचनम्। यदि भगवान ने कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय सबके लिए कहा होता एवं अर्जुन ने भी ऐसा ही समझा होता तो उसका यह कहना कि फिर हे केशव मुझे घोर क्रम में क्यों लगाते हैं कैसे युक्ति युक्त हो सकता है